संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व धर्म के विषय में आगम प्र... प्रमाण की श्रेष्ठता धर्म अधर्म के फल सज्जन दुर्जनों के लक्षण और शिष्टाचार का वर्णन वैश्वान कहते हैं जन्मेदय देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त होने पर युधिष्ठ ने शांतनु नंदन भीष्म से पुनः प्रश्न किया पितामह धार्मिक विषय का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहिए या आगम का इन दोनों में किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है, है। संदेह होना सहज है।, तो इसका करना बहुत होता है प्रत्यक्ष और आगम दोनों ही का कोई अंत नहीं है दोनों में ही संदेह खड़े होते हैं अपने को बुद्धिमान समझने वाले हेतु आदि तार्किक प्रत्यक्ष कारण की और ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तु का अभाव मानते हैं सत्य होने पर भी उनके अस्तित्व में संदेह करते हैं किंतु वे बालक हैं, अहंकारवश अपने को पंडित मानते हैं अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्त संगत नहीं है आकाश में नीलिमा प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी वह मिथ्या ही है अतः केवल प्रत्यक्ष के बल से सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता धर्म ईश्वर और परलोक आदि के विषय में शास्त्र प्रमाण ही श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य प्रवालों की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्म जगत का कारण कैसे हो सकता है तो इसका उत्तर यह है तुम आलत से छोड़कर दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करो और तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहो तभी इसका ज्ञान हो सकता है इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञान ही संपूर्ण जगत के लिए उत्तम ज्योति है और तर्क से जो ज्ञान होता है वह वास्तव में ज्ञान नहीं है अतः उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए जिसका वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो उस ज्ञान का प्रत्याग कर देना ही उचित है जोधिष्ठ ने पूछा पितामह प्रत्यक्ष अनुमान आगम और भाति भाती के शिष्टाचार ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं इनमें कौन सा प्रबल है यह बताने की कृपा कीजिए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 धर्म की मर्यादा भंग करने लगते हैं इस अवस्था में धर्म के स्वरूप के विषय में बड़ा संदेह होता है ऐसे स्थिति में जो साधुसंग के लिए नित्य उत्कंठित रहते हों जिनके बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोभ मोह का अनु अनुसरण करने वाले अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हों ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए उन संतों के सदाचार यज्ञ और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में कभी कोई अंतर नहीं आता उनमें आचार, उसको बताने वाले वेद, शास्त्र तथा धर्म इन तीनों की एकता होती है थे थे ने पूछा पितामह मेरी बुद्धि पुनः संशय के पार समुद्र में डूब रही है मैं इसके पार जाना चाहता हूँ किन्तु तो ढूंढने पर भी कोई कुल किनारा नहीं दिखाई देता यदि प्रत्यक्ष आगम और शिष्टाचार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 उक्त तीनों प्रमाणों के द्वारा जो धर्म में मार्ग बतलाया गया है उसी पर चलते रहो तर्क का सहारा लेकर धर्म की जिज्ञासा करना कदापि उचित नहीं है मेरी बात में तनिक भी संदेह न करो अंधों और गूंगों की तरह निशंक होकर मैं जैसा कहूं उसके अनुसार आचरण करो अदा शत्रु अहिंसा सत्य क्रोध का अभाव और दान ये चार सनातन धर्म है इनका सदा ही सेवन करो तुम्हारे पिता पितामह आदि ने ब्राह्मणों के साथ जैसा प्रस्ताव किया है उसी का तुम भी अनुसरण करो क्योंकि ब्राह्मण धर्म के उपदेशक हैं, जो मनुष्य प्रमाण को भी अप्रमाण बताता है या वह अज्ञानी है उसकी बात को प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह केवल विवाद करने वाला है तुम ब्राह्मणों का ही विशेष आदर सत्कार करके उनकी सेवा में लगे रहो और यह जान लो ये संपूर्ण लोग के ही आधार पर टिके हुए हैं ने पूछा जो धर्म की निंदा करते हैं और जो धर्म का आचरण करते हैं विष्णु जी ने कहा युधिष्ठिर जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से चित्तमल होने के कारण धर्म से द्रोह करते हैं वे नरक में पड़ते हैं तथा जो सदा सरलता और सत्य भाषण में तत्पर होकर धर्म का पालन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग लोक का सुख भोगते हैं आचार्य की सेवा करने से जिन्हें एकमात्र धर्म का ही सहारा रहता है तथा जो सदा धर्म में स्थित रहते हैं वे देव लोक में जाते हैं मनुष्य हो या देवता जो शरीर को कष्ट देकर भी धर्माचरण में लगे रहते हैं तथा लोभ और द्वेष का त्याग कर देते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है मनीषी पुरुष धर्म को ही ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं जैसे खाने वालों का मन पके हुए पके हुए फल को अधिक पसंद करता है उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्म की ही उपासना करते हैं युधिष्ठिर ने पूछा पितामह साधु पुरुष कौन से काम करते हैं तथा तो सज्जन और दुर्जन मनुष्य कैसे होते हैं जिसमें जिन्हें कहा युधिष्ठिर दुर्जन पुरुष दुराचारी दुर्धर्ष अर्थात उद्दंड और दुर्मुख अर्थात कटुवचन बोलने वाले होते हैं तथा तो सज्जन मनुष्य सुशील हुआ करते हैं अब शिष्टाचार की बातें सुनो धर्मात्मा पुरुष सड़क पर गांवों के बीच में तथा अनाज की ढेरी पर मल मूत्र का त्याग नहीं करते देवता पितर भूत अर्थात प्राणी अतिथि और कुटुंबी इन पांचों को भोजन देकर शेष अन्न का स्वयं आहार करते हैं भोजन करते समय बातचीत नहीं करते तथा भींगे हाथ लिए सहन नहीं करते जो लोग अग्निवृष देवता गोशाला ब्राह्मण धार्मिक और विद्ध पुरुषों की प्रदक्षणा करते हैं जो बड़े बूढ़ों बोझ से कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्त्रियों को तथा अनेकों गांवों के अधिपति ब्राह्मण गौ और राजा को सामने से आते देख कर जाने के लिए मार्ग देते हैं उन सबको साधु पुरुष समझना चाहिए सतपुरुष को चाहिए कि वह सब अतिथियों सेवको स्वजनों तथा शरण वाले मनुष्यों की स्वागत पूर्वक रक्षा करे देवताओं ने मनुष्यों के लिए सवेरे और काल दो ही समय भोजन करने का विधान किया है बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी जाती इस नियम का पालन करने से उपवास का ही फल होता है जो पुरुष ॠतु काल के अतिरिक्त समय में स्त्री के साथ समागम नहीं करता उनके द्वारा ब्रह्मचर्रिका ही पालन होता है अमृत ब्राह्मण और गौ ये तीनों एक समान है अतः गौ और ब्राह्मणों का सदा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में, यदि उसके पास कोई अतिथि आ जाए तो उसे भूखा न रहने दे गुरु ने जिस काम के लिए आज्ञा दी हो उसे पूरा करके उन्हें सूचित कर देना चाहिए गुरु के आने पर उन्हें प्रणाम करें और उनकी विधिवत पूजा करके बैठने के लिए आसन दे गुरु की पूजा करने से आयु और यश और लक्ष्मी इन सबकी वृद्धि होती है वृद्ध पुरुषों का कभी अपमान न करें, इन्हें कोई काम करने के लिए न भेजें, तथा यदि वृद्ध पुरुष खड़े हों, तो स्वयं भी बैठा न रहे ऐसा करने से मनुष्य की आयु छीण नहीं होती नंगी स्त्री और नंगे पुरुषों के ऊपर दृष्टि न डालें, मैथुन और भोजन ये दोनों कार्य सदा एकांत स्थान में ही करें तीर्थों में गुरु ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है पवित्र वस्तुओं में हृदय ही अधिक पवित्र है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 और भविष्य आदि के द्वारा देवताओं तथा पितरों का अष्ट काश्राद करना चाहिए नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए मोछ और दाढ़ी बनवाते समय मंगल सूचक शब्द का उच्चारण करना छीखने वाले को सतम जीव आदि कहकर आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषों का उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए अभिनंदन करना चाहिए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 दुराचारी मनुष्य जानबूझकर किए हुए पाप को भी दूसरों से छिपाने का प्रयत्न करते हैं किंतु महापुरुषों के सामने अपने किए हुए पाप को गुप्त रखने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुझे पाप करते समय न मनुष्य देख पाते हैं न देवता किंतु यह उनकी भूल है क्योंकि पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप नए नए पाप की ही वृद्धि करता है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 मनुष्य को उचित है कि वह अकेला ही धर्म का आचरण करे किंतु धर्मध्वजी न बने जो धर्म को उपभोग का साधन बनाते हैं उसके नाम पर जीविका चलाते हैं वे धर्म के व्यवसायी हैं दम्भ का परित्याग करके देवताओं की पूजा करें, छल कपट छोड़कर गुरुजनों की सेवा करें और दान करके परलोक की यात्रा के लिए धर्म रूपी धन का खजाना संग्रह करे